हार्ली हार्ली एक युवा यामा है वह एक रैंच में रहता है वह बोझा ढोने का काम सीख रहा है और उसके लिए यह कठिन समय है उसे लगाम पहननी पड़ती है वह लगाम पहनता है उसे अच्छा नहीं लगता उसे बोझा उठाना पड़ता है वह बोझा उठाता है उसे अच्छा नहीं लगता रास्ते पर उसे लोगों के पीछे चलना पड़ता है लेकिन वो अपनी राह चलना चाहता है उसे अन्य यामाओं के साथ मिलजुल रहना पड़ता है वह ऐसा नहीं करता जब दूसरे यामा उसके निकट आते हैं तो वह चीखता है वह उन्हें धक्का मारता है वह उन्हें ठोकर मारता है वह उन पर थूकता है आज एक यामा उसके बहुत निकट आ जाता है हारले अपने कान पीछे कर लेता है हारले अपनी गर्दन बहुत पीछे खींचता है फिर हारली थूकता है अपने पेट से निकालकर कर हरे रंग की थूक जोर से थूकता है थूक उस यामा पर नहीं गिरती थूक उसके उस्ताद पर जा गिरती है स्प्लैट थूक उस्ताद की ठोड़ी पर गिरती है उसकी कमीज पर टपकती है थूक की दुर्गंध भैंकर हार्ली मुसीबत में फंस गया है अब हार्ली का क्या होगा यामर रैंक से बहुत दूर एक बड़ा मैदान है यामर से बहुत दूर एक बड़ा मैदान है खरगोश और विशाल चूहे वहां रहते हैं कछुए झिंगुर नन्हे चूहे भी रहते हैं मैदान की एक और एक बड़ा एक बाड़ा लगा हुआ है बाड़े के अंदर भेड़े रहती है भेड़े गढ़ेरिन की है हर दिन वो उनकी देखभाल करने आती है हर दिन वो अपने कुत्ते साथ लाती है वो कुत्तों को भेड़ो को कुत्तों को भेड़ों को एक जगह इकट्ठा करना सिखा रही है निकट ही जंगल है कयोटी उस जंगल में रहते हैं अब शीत ऋतु है खरगोश बहुत थोड़े हैं। कयोटी भूखे हैं भेड़े मोटी और रोमिल हैं। कोटियों के मुंह में मुंह में पानी आ जाता है बाढ़ पार करना उन्हें आसान लगता है केवटी बहादुर है रात हो जाती है पूर्णिमा की रात है केवटी शिकार करने निकलते हैं वह भेड़ो का शिकार करने निकलते हैं सुबह गढ़ेरिन है वो घास और अनाज लाती है वो पानी लाती है वो भेड़ों की गिनती करती है एक भेड़ कम है उसे ढूंढने के लिए वो मैदान का चक्कर लगाती है कुछ ऊन उसे दिखाई देती है बाद में कुछ हड्डियाँ उसे मिलती हैं बस इतना ही जो भेड़ गायब है उसके बस इतने ही अवशेष मिलते हैं केयटी बहुत भूखे थे बड़े ऋण कयोटियों को जानती है वह जानती है कि वो वापस आएंगे वह बाड़े को ऊँचा कर देती है कयोटी दोबारा आते हैं वह ऊँची बाढ़ को कूद पार कर जाते हैं इस बार वह एक बड़ी भीड़ ले जाते हैं उस भेड़ को पूरी तरह खा जाते हैं गढ़ेरिन नहीं जानती कि वह क्या कर सकती है वो भेड़ों को सुरक्षित नहीं रख सकती और लोगों से मदद देती है बंदूक खरीद लो जहर डाल दो पहरेदारी के लिए एक यामा ले आओ यामा नहीं लाओ केवटियों को पकड़ने के लिए फंदा लगाओ बाड़े को और ऊंचा कर लो गढ़ेन सबकी बात सुनती है वो और भेड़े खोना नहीं चाहती वह केवटियों को मारना नहीं चाहती उसे शीघ्र कुछ करना होगा वह सोचती है कि एक यामा भेड़ों की रक्षा कर पाएगा वह सोचती है कि यामा के साथ मजा आएगा वह इस विचार को आजमाने का निर्णय लेती स्वामी को लगता है कि वह सहायता कर सकती है उसके पास बेचने के लिए कई यामा है गड़ेरिन रेंच जाती है वह यामाओं को देखती है गड़ेरिन एक यामा रेंज को फोन करती है वह रेंच के स्वामी से कहती है कि पहरेदारी परे, के लिए उसे एक यामा चाहिए स्वामी को लगता है कि वह सहायता कर सकती है उसके पास बेचने के लिए कई याम हैं गढ़ेरिन रेंच जाती है वह यामाओं को देखती है कुछ बहुत छोटे हैं कुछ लोगों को पसंद नहीं करते कुछ सिर्फ दूसरे यामाओं की संगत में प्रसन्न है कई बोझा उठाने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं लेकिन उनमें एक ऐसा कोई नहीं है जो गडेरिन चाहती है हार्ली अंतिम यामा है गड़ेरिन को हार्ली अच्छा लगता है वह सोचती है कि शायद उसका मैद उसे पसंद आए वह सोचती है कि शायद उसकी भेड़े उसे अच्छी लगें वह हार्ली को आजमाएगी हार्ली ट्रक के पिछले भाग में है लंबे समय से वो वहाँ है गडेरिन ट्रक का पिछला दरवाजा खोलती है वह लगाम पकड़ती है हार्ली बाहर आता है वह अपनी अगली टांगे फैलाता है वह अपनी पिछले टांगे फैलाता है इधर उधर चलना उसे अच्छा लगता है गढ़ेरिन बाढ़ का दरवाजा खोलती है हार्ली भेड़ों को देखता है भागकर कर वो दरवाजे से अंदर आता है वो भेड़ों की ओर भागता है मेड़ा हार्ली पर हमला करता है भेड़े उधर उधर भागने लगती हैं सब व्याकुल हैं गढ़ेरिन चिंतित है उसे डर है कि उसने भूल कर दी है लेकिन अब देर हो चुकी है उसे प्रतीक्षा करनी होगी सुबह गढ़ेरिन वापस आती है सब कुछ व्यवस्थित हो गया है हार्ली भेड़ो की पहरेदारी कर रहा है अब वो उसकी भेड़े हैं या उसका मैदान है क्या हुआ था सिर्फ हार्ली और भेड़े जानते हर सुबह गड़ेरिन हारली के लिए उसके हिस्से का अनाज लाती है उसे वह छोटे शेड के ऊपर रख देती है हारली अनाज तक पहुंच जाता है लेकिन भेड़े नहीं पहुंच पाती इस तरह गडेरिन जतलाती है कि उसके लिए हारली विशेष है हारली को यह अच्छा लगता है वह हर दिन गड़ेरिन की प्रतीक्षा करता है वह उसे निकट आने देता है कभी कभी वो उसके हाथ से भी खाता है शीत ऋतु के अंतिम दिनों में मेमने पैदा होते हैं हवा शोर मचाती है बर्फ गिरती है बहुत ठंड है गढ़ेरिन भेड़ों के शेड में साफ घास बिछा देती है रोशनी के लिए वहाँ एक लैंप लटका देती है वह मां भेड़ो को अंदर लाती है शेड में मेमने जन्म लेते हैं भीतर ठंड और हवा से वह सुरक्षित है हारली मेमनों के साथ रहना चाहता है वह मां भेड़ो के निकट रहना चाहता है हार्ली भेड़ो के झुंड के पास भी रहना चाहता है वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता वह आगे पीछे दौड़ता है अभी वह शेड के अंदर है अभी वह मैदान में है वह भिन है वह निर्णय नहीं ले पाता गड़ेरीन उसकी सहायता करती है वो बीच का दरवाजा बंद कर देती है हारली मेमनों को प्यार करता है हर मेमने को वो अपनी नाक से छूता है वो निश्चय कर लेना चाहता है कि कोई गायब तो नहीं वसंत आने तक मेमने तेजी से बड़े होने लगते हैं वह सारा दिन भागते कूदते हैं एक मेमना माँ की पीठ पर चढ़ जाता है दूसरे उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं माताएं बिल्कुल परवाह नहीं करती हैं वह बैठी बैठी जुगाली करती रहती हैं मेमने हारली के साथ खेलने की कोशिश करते हैं हार्ली को बुरा नहीं लगता वह अपने कान पीछे कर लेता है वह खड़ा हो जाता है मेमने नीचे गिर जाते हैं हार्ली लेटने के लिए कहीं और चला जाता है मेमने फिर कोशिश करते हैं मेमने हार्ली को तंग करते हैं मेढ़ा मैदान में सबसे बड़ा है वह हर को धकेलता है वह हर को सिर से टक्कर मारता है भेड़े उसे पसंद नहीं करती वह उसकी ओर पीट कर लेती हैं। मेमने उसे पसंद नहीं करते वह उससे दूर ही रहते हैं कुत्ते उसे पसंद नहीं करते वह उसको पाँव पर काटते हैं गडेरिन उसके गले में एक घंटी लटका देती है और वह चुपके से उसके पास नहीं आ सकता गडेरिन और भेड़ों और मेमनों पर गढ़ेरिन को भेड़ों और मेमनों पर दया आती है वह अक्सर उन्हें अलग जगह खाना देती है वह मेढ़े को हारली के पास छोड़ देती है उसे लगता है कि हारली अपना ध्यान रख सकता है एक दिन भेड़ों को देखने के लिए गडेरिन बाड़े में आती है भेड़े वहाँ है खास खा रही है हार्ली वहाँ है वह लेटा हुआ है हार्ली के आगे मेड़ा है वो हार्ली के बहुत निकट खड़ा हुआ है वो हार्ली पर छूपता है हार्ली अपना सिर घुमाता है अपनी नाक से वो मेड़े की नाक छूता है मेड़ा अपना सिर हार्ली की गर्दन पर रगड़ता है गढ़ेरिन देखती है मेढ़ा पीछे हटता है वह अपने अपना सिर इधर उधर हिलाता है वह सिर खड़ा हो जाता है फिर वह हार्ली पर हमला करता है हार्ली उसे आता हुआ देखता है मेढ़ा निकट और निकट आता है हार्ली खड़ा हो जाता है वह सही समय पर खड़ा होता है उसकी अगली टांगे ऊपर उठी हैं मेड़ा सीधा उसके नीचे से निकल जाता है हार्ली फिर लेट जाता है मेड़ा वापस आता है वह हार्ली के निकट खड़ा हो जाता है वह एक दूसरे की नाक छूते हैं अच्छा खेल है अंधेरी रात है तीन क्योटी शिकार करने निकलते हैं इप इप इप वह चिल्लाते हैं भेड़े छटपट रही है वह एक जगह इकट्ठी हो जाती है क्योटी निकट ही लगते हैं वो बहुत निकट हैं वो बाढ़ के साथ साथ दौड़ रहे हैं बाढ़ के ऊपर कूदने के लिए कोई सही जगह ढूंढ रहे हैं वो जगह ढूंढ लेते हैं अचानक बाढ़ के अंदर शोर सुनाई देता है आर्ली चीख रहा है आर्ली दौड़ रहा है उसकी टांगे हर दिशा में घूमती हैं उसकी गर्दन आगे पीछे झूलती है अर्ली भेड़ो से दूर बाढ़ की ओर भागता है कैटी वहां नहीं है वो भाग जाते हैं आज रात वह कहीं और शिकार करेंगे बा बा घास के कोठर में बहुत शोर है सारा झुंड वहाँ कोठर में है हार्ली भी वहां है आज ऊन काटने का दिन है आज भेड़ों की ऊन काटी जाती है ऊन काटने वाली औरत एक भेड़ को पकड़ती है वो भेड़ को पीठ पर लिटा देती है भेड़ शांत हो जाती है वो कैंची से ऊन काटती है सारी ऊन एक साथ उतर जाती है गडेरी गढ़ेरिन ऊन को एक थैले में रख लेती है अगली भेड़ ऊन काटने वाली पुकारती है हार्ली सबसे अंत में आता है आज तक उसकी ऊन नहीं काटी गई उसे कैंची अच्छी नहीं लगती है वह गढ़ेरिन को उसे पकड़ने देता है ऊन काटने वाली को वो ऊन काटने देता है उसकी ऊन मुलायम और घनी है उसकी ऊन बहुत अधिक है गांव के मेले में गढ़ेलून भेड़ों की सबसे बढ़िया ऊन ले जाती है इस बार वह यामा की ऊन भी प्रतियोगिता के लिए ले जाएगी जब सारी ऊन कट जाती है तो थैलों में ढेर सारी ऊन इकट्ठी हो जाती है भेड़ें अब छोटी दिखाई पड़ती हैं उनकी टाँगें लंबी लगती हैं अपने ऊन के बिना उन्हें अटपटा लगता है यह एक बड़ा परिवर्तन है वह थोड़ा भयभीत है बाद में उन्हें अच्छा लगेगा सारी गर्मियों में उन्हें गर्मी न लगेगी सर्दी आने से पहले उनकी ऊन उन फिर से बड़ी हो जाएगी गडेरिन के पास एक नया कुत्ता है उसका नाम है जेट जेट गायों को इकट्ठा करना जानता है वह गायों से डरता है जेट भेड़ों को इकट्ठा करना जानता है वो भेड़ों भेड़ो से नहीं डरता वह अपना काम अच्छे से करता है गडेरिन जेट को भेड़ो के बाड़े में भेजती है हार्ली उसे आता हुआ देखता है हार्ली जेट को नहीं जानता उसे एक अपरिचित कुत्ता दिखाई देता है वह उस भेड़ो की ओर जाता वह उसे भेड़ो की ओर जाते देखता है हार्ली हमला करता है वह जेट को का पीछा करता है जेट भागकर गड़ेरिन के पास आता है गड़ेरिन भेड़ों को बाहर भेजती है वह हारली को बाड़े के अंदर बंद कर देती है वह जेट को बताती है कि भेड़ों को कहाँ ले जाना है हार्ली देखता है वह भिन भिनाता है उसे लगता है कि जेट के साथ भेड़े सुरक्षित नहीं है कुछ समय बाद वह जेट के साथ अभ्यस्त हो जाएगा एक दिन गढ़ेरिन हारली के लिए विशेष खाना लेकर आती है एक कटोरे में अनाज और सेब के छिलके वाला ही है वह कटेरों को कटोरे को बाढ़ के ऊपर ले जाती है हार्ली दौड़ आता है वह खाना निकलने लगता है मेढ़े को भी कुछ खाना चाहिए वो कटोरों कटोरे को नीचे से अपनी नाक से टटोलता है हार्ली जल्दी जल्दी खाने लगता है मेड़ा बाढ़ तक घुस आता है हार्ली गड़गड़ाहट सा आवाज निकाल कर उसे डराता है आखिरकार मेड़ा पीछे हट जाता है हारली जितना जल्दी खा सकता है खाता है मेड़ा दौड़ता हुआ आता है और हारली को सिर मारता है हार्ली तुरंत घूम जाता है वह जोर से मेड़े पर थूकता है उसका मुँह अनाज से भरा है मेड़े पर अनाज की बौछार गिरती है मेढ़ा रुक जाता है हार्ली भी रुक जाता है वह एक दूसरे को देखते हैं वह जमीन पर गिरे अनाज को देखते हैं फिर दोनों खाने लगते हैं बहुत गर्मी है कई दिनों से गर्मी पड़ रही है इतनी गर्मी हार्ली से सहन नहीं होती वह मिट्टी कुरेत कर उसमें दांत दिखाता है वो भिन्न है वो भेड़ों को दूर जाने देता है, वह उनके पीछे नहीं जाता ग्रीष्म ऋतु की गर्मी बढ़ती जाती है घास सूख जाती है खूब धूल और मक्खियाँ हैं गढ़ेरिन एक तरड़ ले आती है वह पानी के बैरल ले आती है फिर वह पाइप से पानी छिड़कना शुरू करती है हार्ली या देखने के लिए दौड़ता आता है गडेरिन पाइप को अर्ली की ओर मुड़ती है वह निकट आता है वह इधर उधर मुड़ता है इधर मुड़ता है उधर मुड़ता है वह यह कहता हुआ लगता है कि मेरी पीठ पर पानी छिड़को मेरी ठोड़ी पर पानी छिड़को मेरी टांगों पर पानी छिड़को मेरी गर्दन पर थोड़ा और डालो आहा कितना अच्छा लग रहा है अगले दिन गढ़ेरिन फिर आती है वो बैरल में पानी भरने आती है भेड़ों को लाने के लिए वो कुत्ते बेचती है सारी भेड़ें दौड़ती आती हैं वह पानी पीने के लिए दौड़ती आती है हारली गढ़ेरिन को देखता है वह पानी देखता है लेकिन वह निकट नहीं आता क्या हुआ कुछ समय बाद एक और भेड़ पहाड़ी से नीचे आती है वो पीछे छूट गई थी हार्ली उसकी प्रतीक्षा कर रहा था अब वो भागकर आता है वो भेड़ के पीछे भागता है वो उसे जोर से आगे धकेलता है वो उसे गड़ेरिन की ओर धकेलता है अब हार्ली पानी में नहा सकता है अब वो अपने को ठंडा कर सकता है आज गढ़ेरिन ने दो भेड़े बेची हैं दो अजनबी उन दो भेड़ों को अपने ट्रक पर चढ़ा लेते हैं हार्ली निकट ही खड़ा है वह रास्ते में खड़ा है वह चाहता है कि उसकी भेड़ें न जाए ट्रक चला जाता है जितनी दूर तक हार्ली पीछा कर सकता है वह पीछा करता है वो बाड़ के कोने तक जाता है जब तक ट्रक आंख से उजल नहीं हो जाता तब तक वो देखता रहता है वो जानता है कि वो बेड़े वापस नहीं आएंगी हार्ली मैदान के बीच तक भागता है वो जमीन पर लेट जाता है वो जमीन पर लौटने लगता है उसकी टांगे हवा में हिल रही हैं। वह भिन है और अपने दांत दिखाता है हार्ली झुझलाया हुआ है कुछ देर बाद वह शांत हो जाता है वह उठकर झुंड के पास आ जाता है वो भेड़ों के बीच लेट जाता है गडेरी ने एक नया मेड़ा खरीदने का सोच रही है कोई उसका मेड़ा खरीदना चाहता है गांव के मेले की ओर जाते हुए वह इसके बारे में सोचती है आज भेड़ों की प्रतियोगिता है गड़ेरिन उत्साहित है वह पहले उनके के कोठर में जाती है वह देखती है कि हार्ली की ऊन ने नीला रिबन जीता है यह पुरस्कार है उत्कृष्ट बिरले और अनु के पशु के लिए जो लोग ऊन काटकर धागा बनाते हैं वो हार्ली की ऊन खरीदना चाहते हैं गढ़ेरिन को हार्ली और उसके पुरस्कार पर गर्व है अब वह भेड़ो की ऊन की ओर देखती है पहला पुरस्कार किसको मिला है विजेता मेढ़ा है उसे भी नीला रिबन मिला है वह मेढे के विषय में सोचने लगती है उसकी ऊन पुरस्कार पाने योग्य है वह ताकतवर है उसके मेमने ताकतवर मेमने हैं वह और हार्ली मित्र हैं हार्ली के आने के बाद से उसका व्यवहार उतना बुरा नहीं रहा है गडेरिन को लगता है कि उसके पास पहले ही एक अच्छा मेड़ा है वह सोचती है कि वह एक वर्ष और उसे अपने पास रखेगी सुबह हो गई है बाड़े का दरवाजा खुला है हारली तैयार है वो अपनी गर्दन सीधी रखता है वो अपना सिर ऊँचा रखता है उसके कान एक ताज जैसे है वो धीमे धीमे चलता है वो अपने भेड़ों को चरा की ओर ले जा रहा है एक लंबी कतार में भेड़ें उसके पीछे चलती हैं दोपहर के समय सूरज बहुत गर्म है मैदान के बीच से ज्यादा रास्ता खाली है भेड़े यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं कुछ सो रही हैं कुछ घास चल रही हैं मेड़ा जब घास खाता है तो घंटी बजती है ये कौवा काँव काँव करता है पहाड़ी पर बैठा बैठा हार्ली आराम कर रहा है समा